माँ की बातें स्वामी शांतानंद मैंने पूछा माँ आसन प्राणायाम करना क्या अच्छा है माँ आसन प्राणायाम करने से सिद्धाई होती है सिद्धाई लोगों को पथभ्रष्ट करती है मैं साधु का विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करना क्या अच्छा है माँ मन यदि एक स्थान में शांतिपूर्वक रहे तो फिर तीर्थाटन की क्या आवश्यकता मैं माँ ध्यान नहीं जमता आप कुंडल ने जागृत कर दीजिए माँ अवश्य जागृत होगी थोड़ा ध्यान जब होने से ही जाए जागेगी वह क्या आपने आप जागती है ध्यान जब करो ध्यान करते करते मन ऐसा स्थिर हो जाएगा कि फिर ध्यान छोड़ने की इच्छा नहीं होगी जिस दिन ध्यान न जमें उस दिन जोर देकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं उस दिन प्रणाम करके ही उठ जाना जिस दिन मन ठीक होगा ध्यान अपने आप ही जमेगा 19 जून 1912 सौ ईस्वी उद्बोधन मैं माँ मन स्थिर क्यों नहीं होता जब भी भगवान का चिंतन करता हूँ तो मन नाना विषयों में जाता है माँ विषय कहने से रुपया पैसा पुत्र परिवार इन सब विषयों में मन जाना खराब है कर्तव्य कर्म के संबंध में तो मन जाएगा ही ध्यान नहीं होने से जप करना जपास सिद्धि ही जब करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी ध्यान जमने से अच्छा है यदि न जमे तो जोर करने की आवश्यकता नहीं नवंबर दिसंबर 1912 काशी धाम मैंने माँ से पूछा काशी में मठ में रहकर साधन भजन करना अच्छा है अथवा निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन करना अच्छा है माँ ने कहा निर्जन में ऋषि के इस आदि स्थान में कुछ समय साधन भजन में बिताकर मन के पक्के हो जाने पर फिर मन को जहाँ कहीं रखोगे चाहे जिसके साथ मिलोगे जुलोगे एक जैसे रहोगे जब पौधा छोटा होता है तो उसके चारों ओर बेड़ा लगाना होता है उसके बड़े होने पर फिर बकरी गाय आदि उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती निर्जन में साधन भजन करना बहुत आवश्यक है जब मन में कोई विषय कामना जगे तब एकांत में रो रोकर उनके निकट प्रार्थना करना वे मन का सारा मैल सारा कष्ट दूर कर देंगे और तुम्हें समझा देंगे मैं मेरी तो साधन भजन करने की शक्ति नहीं है आपके चरण कमलों को पकड़ कर पड़ा हूं आप जो इच्छा हो करिए माँ हाथ जोड़कर ठाकुर से प्रार्थना करके कहने लगी ठाकुर तुम्हारे सन्यास की रक्षा करें वे तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं तुम्हें डरने की क्या बात ठाकुर का काम करना तथा साधन भजन करना थोड़ा बहुत काम करते रहने से फिर मन में व्यर्थ के विचार नहीं उठते चुपचाप बैठे रहने से मन में तरह तरह के विचार उठते रहते हैं